पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठने में धर्म पालन की आवश्यकता शास्त्र हमें बताता है कि अज्ञानी प्राणी जन्म से ही तीन मृत्यु से ग्रस्त है प्रमादो वय मृत्यु रहम रवीमी सनत शास्त्र कहता है प्रमाद ही मृत्यु है शास्त्र इन तीन मृत्युओं से आपको ऊपर उठाना चाहता है पशु ज्ञान पशुकर्म एवं अज्ञान जैसे पशु को पदार्थ प्राप्त है ऐसे आपको भी प्राप्त है खाने पीने इत्यादि के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है खाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है अर्जन की प्रवृत्ति स्वाभाविक है गर्मी लगने पर स्नान की प्रवृत्ति स्वाभाविक है प्रवृत्ति के विषय में स्वाभाविक पशु पक्षी भी प्रत्यक्ष अनुमान से सब कार्य अपना कर लेते हैं वर्षा आने वाली है चींटी अपने खाने का सामान एकत्रित करके रख लेती है इसके लिए वेद को कहने की जरूरत नहीं है यह तो सब में प्रकृति से प्राप्त है प्रकृति नियंत्रित है पर कुछ बातें ऐसी है जो शास्त्र के बिना हम नहीं समझ सकते शास्त्र पूछता है आपको पशु की तरह प्रवृत्त होना है कि मनुष्य बनना है भाष्यकार भगवान ने विवेक चुड़ामी में एक अलौकिक बात कही दुर्लभम त्रैव तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुक्षुत्व महापुरुष संशया विवेक चुड़ामी कोई सोचता होगा राष्ट्रपति बनना दुर्लभ है प्रधानमंत्री बनना दुर्लभ है कोई सोचता होगा करोड़पति होना दुर्लभ है भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं तीन दुर्लभ है एक दुर्लभ है एक दुर्लभतर है एक दुर्लभतम है पहली दुर्लभता क्या है पहली दुर्लभता उन्होंने मनुष्य होना यह नहीं कहा मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व तो आ जाए यह दुर्लभ है मनुष्यत्वम आप सोचते हैं कि मनुष्य शरीर में तो मनुष्यत्व तो रहेगा ही पर ऐसी बात नहीं है मनुष्य शरीर मिलना एक बात है और मनुष्यत्व उत्पन्न होना दूसरी बात है शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम कहें तो यही कहना पड़ेगा कि शास्त्र के अनुसार यदि हमारे जीवन का परिचालन हो रहा है तो मनुष्यत्व आ गया और केवल खाने पीने की प्रवृत्ति हमारे जीवन भर लगी रहे तो यह अभी मनुष्य शरीर में पशुत्व है शास्त्रकार व्याख्या करते हैं मतयो यत्र गति तत्र गति वरा श्रुतियो यत्र गति तत्र गति वही ना शास्त्र जहाँ कहता है वहाँ पर जो चलता है शास्त्र के अनुसार जो चेष्टा करता है वह नर है वह न्यायपूर्वक जीवन को बिता रहा है और मत यो यत्र गति आपके मन ने जहाँ कहा वहाँ आप चले गए तो आप नर मात्र नहीं रहे तो क्या कहते हैं वानर वानर मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को वा शब्द संस्कृत में विकल्प है विकल्प से मनुष्य अर्थात दिखता मनुष्य है पर मनुष्य है नहीं विकल्प से मनुष्य है